गीता तत्वचिंतन तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता श्री भगवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मनाष्ट स्थित प्रज्ञोच्य श्री भगवान बोले हे पार्थ जब व्यक्ति अपने में ही अपने द्वारा संतुष्ट होकर मन में बैठी हुई समस्त कामनाओं को त्याग देता है तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं स्थित प्रज्ञता के आभ्यंतर लक्षण यहाँ पर स्थित प्रज्ञा के आभ्यंतर लक्षण कहे गए हैं क्योंकि मन की कामनाएं नष्ट हुई हैं या नहीं मनुष्य अपने आप में ही संतुष्ट है या नहीं यह तो स्वसंवेद्य है हम स्वयं अपनी स्थिति जान सकते हैं बाहर का व्यक्ति मेरे संबंध में यह नहीं बता सकता कि मैं कामनाओं से ऊपर उठ गया हूँ या नहीं यहाँ पर स्थित प्रज्ञता के दो लक्षण बताए गए समस्त मनोगत कामनाओं का नाश तथा अपने आप में ही संतुष्ट होना ये दोनों लक्षण एक दूसरे के परिपूरक हैं जब मनुष्य में कोई कामना नहीं रह जाती तभी वह अपने आप में संतुष्ट रह पाता है इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है उसे अपने से भिन्न अन्य किसी वस्तु का प्रयोजन नहीं होता और जिसे किसी की आवश्यकता ही नहीं उसके मन में कामना कैसे उत्पन्न हो सकती है इच्छा तो वहीं पैदा होती है जहां अभाव है संतोष और अभाव विरोधी वृत्तियाँ हैं यह व्याख्या काम शब्द का अर्थ कामना या इच्छा लेते हुए की गई है काम शब्द की व्याख्या काम्यंते कामा जिनकी इच्छा की जाए वे काम हैं। इस व्याख्या के अनुसार काम का अर्थ विषय होता है क्योंकि विषयों की ही इच्छा की जाती है इसके अनुसार पद का अर्थ हुआ कि मन में जो विषय समाये हुए हैं उनको जब त्याग दिया जाता है तब स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है विषयों के कारण ही बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती मन इन विषयों को बुद्धि के पास ले जाता है फलस्वरूप बुद्धि में विचलन पैदा होती है जब तक मन जाकर इंद्रियों से नहीं जुड़ता तब तक इंद्रिय विषय संयोग नहीं हो पाता जैसे हम किसी मनोरंजक रचना को पढ़ते हुए उसका आनंद ले रहे हैं इतने में कोई काल बेल बजाता है घंटी बजती है और हमारी कर्णेंद्री तक आकर बार बार टकराती है पर हमारा मन पढ़ने में लगा रहने के कारण कर्णेंद्रियों से युक्त नहीं हो पाता फलस्वरूप हमें घंटी सुनाई नहीं देती इसी प्रकार प्रत्येक ज्ञानेन्द्रीय के लिए यह सत्य लागू होता है मन जब तक किसी इंद्रिय से युक्त नहीं होता उस इंद्रिय का अपने विषय से तादाद में स्थापित नहीं होता जब इंद्रिय विशेष से जुड़ा हुआ मन बुद्धि के पास उसके विषय को पहुंचाता है तभी बुद्धि में विक्षोभ होता है और वह स्थिर नहीं हो पाती तो बुद्धि की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि मन उसके पास विषयों को न ले जाए और इसके लिए मन का इंद्रियों से दूर रहना आवश्यक है मन के इंद्रियों से दूरी तभी संभव है जब उसमें रहने वाली कामनाएँ नष्ट हो जाए और कामनाओं का नाश तभी होता है जब व्यक्ति अपने आप में ही संतुष्ट रहे कुछ व्याख्याकार काम का अर्थ मनोवृत्ति भी करते हैं वे सर्वान कामान से पांच प्रकार की मनोवृत्तियाँ लेते हैं जिनके संबंध में पतंजलि के योग सूत्रों में कहा गया है सारी मनोवृत्तियों को महर्षि पतंजलि ने पांच प्रकारों में बांटा है प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति प्रमाण के भी प्रत्यक्ष अनुमान आगम आदि भेद हैं विपर्य का अर्थ है उल्टा या मिथ्या ज्ञान जैसे रस्सी में सर्पबोध विकल्प वह है जो शब्द के रूप में तो विद्यमान है पर वस्तुतः अस्तित्व में नहीं है जैसे बंध्यापुत्र बंध्यापुत्र शब्द का अर्थ है बांझ का लड़का यह शब्द तो है पर बांझ के लड़के का अस्तित्व नहीं है निद्रा अभाव सूचक वृत्ति है विज्ञान का अभाव सूचित करती है स्मृति वह है जिससे अनुभव किए पदार्थों का स्मरण होता है तो ऐसी पांच मनोवृत्तियों का जब अभाव हो जाए तो व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है और ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है जहाँ वह अपनी संतुष्टि के लिए अपने से भिन्न अन्य किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता वही स्थित प्रज्ञता की अवस्था है चित्रूपी सरोवर में जब तक एक भी वृत्ति रूप लहर शेष है तब तक व्यक्ति और संप्रज्ञा समाधि में नहीं जा पाता